ब्रह्म सूत्र के अध्याय के प्रथम पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के विषय संशय तथा पूर्वपक्ष प्रतिपादक भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं अंगाओबद्ध उपासनाए इस अधिकरण का विषय है अंगाओबद्ध उपासनाओं में जो उदीतादि अंग हैं और आदित्यादि पदार्थ हैं इन ये दोनों भी विकार विशेष होने से दोनों में से एक में उत्कर्ष रूप विशेष निश्चित न होने के कारण पूर्व अधिकरण के सिद्धांत के अनुसार तो जो उत्कृष्ट है उसकी निकृष्ट में दृष्टि की जाती है आदित्य आदित्यो ब्रह्म इत्यादेश इत्यादि में तो ब्रह्म उत्कृष्ट है आदित्यादि निकृष्ट हैं उनमें ब्रह्म दृष्टि की गई ऐसे ये उदगीतादि कर्मांग तथा आदित्यादि जो अनंग हैं इन दोनों में अनंग में अंग की दृष्टि की जाए या अंगों में अनंग की दृष्टि की जाए यह संशय हो जाता है इस कारण से कि इन दो में से किसी भी एक में उत्कर्ष रूप विशेष अनिर्धारित है निर्धारित नहीं है इसलिए संशय हुआ तो क्या किया जाए तो कहा कि अनियम पक्ष ही माना जाए जब नियामक कोई है नहीं तो अनियम माना जाए। एक पूर्व पक्ष है उपासक अपनी इच्छा के अनुसार कभी अनंग आदित्यादि में अंगभूत उदगीतादि की दृष्टि करें और कभी अंग भूत उदगीतादि में अंग की दृष्टि करें, ऐसा यह अनियम रहेगा अथवा इत्यादि से एक दूसरा पूर्व पक्ष बताया गया कि यदि ये, ये मानते हैं कि कर्मां जो है कर्म संबद्ध होने से कर्मात्मक हैं और कर्म फल का हेतु होने से फल के लिए सन्निकृष्ट है इसलिए उत्कृष्ट होगा और अनंग आदिति निकृष्ट होंगे पूर्व अधिकरण के सिद्धांत के अनुसार कर्मांग उत्कृष्ट होने से कर्मांग भूत उदगीतादि की ही आद इत्यादि अनंगों में दृष्टि की जाए इस प्रकार का नियम पक्ष एक पूर्व पक्ष ही आ रहा है अथवा इत्यादि से वो बताया और इसी पूर्व पक्ष की सिद्धि के लिए और एक हेतु बताया गया कि एक तो कर्मात्मक कर्मांग होने के कारण फल लिए सन्नित होने से उत्कर्ष हैं एक हेतु कर्मांग की अनंग में दृष्टि करने में कर्मांग की ही अनंग आदित्यादि में दृष्टि होगी इसी का साधक एक और हेतु बताया जा रहा गया पूर्व पक्षी के द्वारा अनंग पृथ्वी आदि में अंग के वाचक दि शब्दों का वेद में प्रयोग भी ज्ञापन करता है कि अनंग में ही अंग दृष्टि करनी चाहिए इस अर्थ का ज्ञापक लिंग बताया गया तथाच तथा एवरिक इत्यादि से यहां तक के ग्रंथ से न राजनिक क्षत्रि शब्द थाच से लेकर के न नाजनिक क्षेत्री शब्द यहां तक का भाष्य ग्रंथ अनंग आदि में आदि की दृष्टि ही उचित है इत्याकारक पूर्वपक्ष का निश्चाय लिंग बताने वाला भाष्य ग्रंथ है अब इत्यादि से इसी पूर्वपक्ष के प्रतिज्ञा का निश्चाक हेतुअंतर बताया जा रहा है, दूसरा हेतु बताया जा रहा है, इत्यादि से। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार विषय एवं सप्तम्या एव टीका में अंतिम पंक्ति में है अनंग आदित्यादि में अंग भूत की दृष्टि ही कर्मांग उपासना में अपेक्षित है ये एवं योका अर्थ होगा और इस प्रतिज्ञा का निश्चाक लोकेशु पंचविधम साम उपासित इत्यादि में जो लोकादि के वाचक लोक शब्द में सप्तमी सप्तमी है, विभक्ति, वह सप्तमी विभक्ति भी इसी अर्थ का ज्ञापन करती है ये कहते हैं कि लोकेशु पंचविधम साम उपासित अधिकरण निर्देशात लोकेशु सा, आ, साम, आ, इति प्रतीयते तो लोकेशु पंचविधम साम उपासित यहाँ लोक में अधिकरण ज्ञापक सप्तमी विभक्ति का जो निर्देश है वह ज्ञापन कर रहा है कि लोक जो पृथ्वी आदि हैं, वे अनंग हैं। उन्हीं में साम रूपी अंगों की दृष्टि करनी चाहिए साम का अध्यास करना चाहिए मतलब साम की दृष्टि करनी चाहिए साम है अंग और पंचविधम ये साम का विशेषण होने से पांच भक्तिक शाम की दृष्टि करनी चाहिए पृथ्वी आदि लोकों में क्रमतः हिंकार आदि पांच अवयवों की दृष्टि करें ऐसा यहां लोकेशु में सप्तमी विभक्ति का निर्देश भी ज्ञापन कर रहा है इसे भाष्कर भगवान ने कहा कि अभी च लोकेशु पंचविधम साम इति अधिकरण लोकेशु साम लोकेशुम इति प्रतीय तो केवल यहाँ लोकेशु में ही सप्तमी है ऐसी बात नहीं छांदोग्य के द्वितीय अध्याय में अवयवी पंचविध सप्तविध सामों की उपासना बता करके सामान्य रूप से फिर एक एक अलग अलग नाम वाले सामों की भी उपासना बताई है प्राणादि दृष्टि से तो वहां साम के अलग अलग नाम बताए गए हैं रथंतर साम तो गायत्र बृहत साम, तो साम इत्यादि कई एक साम है तो यहाँ बताया गया कि एतद् तद्द गायत्र प्राणेशु प्रोतम आगे जो भाष्य में है तो एतद् तायत्र प्राणेशु प्रोतम च एतदर्शयती इति एकद्दायत्र प्राणीषु प्रोतम भी यक्यव दर्शयत अने अनंग प्राणादी में अंगभूत गायत्रक साम की उपासना ही करने के लिए बताता है कि इति च प्राणीषु प्रोतमित दर्शयती अब प्रथम निर्दिष्टेशु च आदित्यादिशु इससे चौथा हेतु बताया जा रहा है अभी च लोकेशु इत्यादि से तीसरा बताया गया पहले कल दो बताए गए थे अनंग आदित्यादि में ही अंगभूत उदगीतादि की दृष्टि करना यहाँ पर उचित है ये जो पूर्व पक्ष है द्वितीय पूर्व पक्ष द्वितीय पूर्व पक्ष के साधक अभी तक तीन हेतु बताए गए चौथा हेतु बताया जा रहा है प्रथम निर्दिष्टेशु इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में पहले ए तद गायत्र प्राणीशु में जो गायत्र शब्द आया वह गायत्र संज्ञक साम का वाचक है ये बताते हैं कि गायत्र संज्ञम साम गायत्रम शब्द से समझना साम के अलग अलग नाम होते हैं उसमें से गायत्र नामक जो साम है उस साम में प्राण की दृष्टि करनी है यानी प्राण दृष्टि से गायत्र संज्ञक साम की उपासना करें ऐसा वो वाक्य बता रहा है तो यह वाक्य भी यहां पर भी प्राणेशु में ये या सिद्धांत के अनुसार तो वो अर्थ निकलेगा गायत्र संज्ञक साम में प्राण की दृष्टि करे सिद्धांत का अर्थ है लेकिन पूर्व पक्षी यहां पर कहेंगे कि प्राणेशु में जो सप्तमी है यह इस अर्थ की ज्ञापक है कि अनंग प्राण में गायत्र साम संज्ञक साम की दृष्टि करें ये पूर्व पक्षी हाँ वो सप्तमी को आधार बना कर पूर्व पक्षी कहेंगे लेकिन सिद्धांत उससे विपरीत होगा प्राणों की दृष्टि ही गायत्र करनी है ये सिद्धांत बताया जाएगा तो अब प्रथम इसका है निर्दिष्टेशीका में किंच पूर्व पूर्वाधिकरण सिद्धांत न्यायनापी एवं इत्याह प्रथमेति कहते पूर्व अधिकरण का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार भी यही उचित है अंग की दृष्टि अनंग अनंग आदिति में अंग भूत उदगीतादि की दृष्टि ही उचित है एवं ए, एवं का अर्थ है अनंग में अंग दृष्टि जो पूर्व पक्षी बताना चाह रहे हैं वही उचित है। हैं इसलिए कहते हैं पूर्वाधिकरण में सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए आपने क्या बताया था कि आदित्यो ब्रह्म इत्यादेश मनोब्रह्मित इत्यादि उपासना विधायक वाक्य में असंजात विरोधी प्रथम पद है इसलिए उसका मुख्य अर्थ लिया जाएगा आदित्य आदि शब्दों का और ब्रह्म शब्द द्वितीय है फिर उसका वो अर्थ किया जाएगा जो प्रथम अर्थ के अविरोधी हो तो ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ लेते हैं तो समानाधिकरण अनुपन्न होता है इसलिए ब्रह्मत शब्द की ब्रह्म दृष्टि अर्थ में लक्षणा है तो अर्थ निकलेगा ब्रह्म दृष्टिया आदित्य उपासित ऐसा आपने सिद्धांत का ज्ञापन करते समय कहा था कि प्रथम उक्त पदार्थ में बाद में उक्त पदार्थ की दृष्टि तो यहां पर भी ऐसा ही होगा पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि क्या है कि यह असोत पति तम उदगी उपासित इसमें प्रथम उपदिष्ट पदार्थ है तम शब्द से ग्राह्य आदित्य और अनंतर उच्चारित हैं उदगीत वो अंग का वाचक है इसलिए प्रथम उच्चारित ये एवं असोत्पति तम इस इन शब्दों से ग्राह्य आदित्य जो अनंग है उसी में अनंतर उच्चारित उदगीत की दृष्टि की जाएगी तो अर्थ निकलेगा उदगी दृष्टिया आदित्यम उपासीत जैसे ब्रह्म दृष्टिया आदित्यम उपासीत अर्थ निकला ऐसे इसका यह अर्थ निकलेगा इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि प्रथम निर्दिष्टे सुदित्यादि सु चरम निर्दिष्टम ब्रह्म अध्यस्तम पूर्व अधिकरण के सिद्धांत के अनुसार आप लोगों ने कहा कि प्रथम निर्दिष्ट आदित्यादि पदार्थों में अनंतर निर्दिष्ट ब्रह्म की दृष्टि करें ब्रह्म का अध्यास करें आदित्यो ब्रह्म इति आदेश इत्यादिशु कहाँ पर कहा तो आदित्यो ब्रह्म इत्यादेश इत्यादि वाक्यों में प्रथम निर्दिष्ट जो आदित्य है उसमें अनंतर निर्दिष्ट ब्रह्म पदार्थ की दृष्टि की गई ऐसा ही यहाँ पर भी करो लोकेशु पंचविधम साम उपाशित प्रथम उच्चारित लोक है अनंतर उच्चारित पंचविध साम है तो लोक में पंचविध साम की दृष्टि ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं इत्यादि सु प्रथम पृथ्वी आदय चरम निर्दिष्टा हिंकारादय पृथ्वी हिंकार इत्यादि श्रुतिषु तो कहा प्रथम निर्दिष्ट कौन है तो कहा लोक पदार्थ प्रथम निर्दिष्ट हैं लोक पदार्थ कौन है पृथ्वी आदि और अनंतर निर्दिष्ट हैं साम के अवयव के वाचक हिंकार आदि पदार्थ इसलिए ये जो हैं पृथ्वी आदि लोक प्रथम निर्दिष्ट उन्हीं में अनंतर निर्दिष्ट हिंकारादि अंगों की दृष्टि की जाएगी तो पृथ्वी हिंकार इत्यादि श्रुति वचनों में प्रथम निर्दिष्ट पृथ्वी आदि में अनंतर निर्दिष्ट हिंकारादि की दृष्टि अतो अब ये पूर्व पक्ष का उपसंहार है अलग अलग चार हेतुओं से द्वितीय पूर्व पक्ष को पुष्ट करके अब उसका उपसंहार है अतः आदित अंगमती निक्षेप अतः यानी पूर्व में बताए गए जो चार हेतु हैं उत्कर्ष पृथ्वी आदि में ऋगा शब्द प्रयोग अन्यथा अनुपपत्ति और लोकेशु इत्यादि में अनंग के वाचक शब्द में सप्तमी निर्देश तथा आनंगों का वाचक शब्द का प्रथम प्रयोग ये जो चार हेतु हैं इन चार हेतुओं का परामर्शक है अतः शब्द ये हेतु ये अतः शब्द का अर्थ निकलेगा एक ये, ये जो पूर्वोक्त हेतु हैं इन हेतुओं के कारण आनंगेश सु अनंग जो आदित्यादि हैं उन्हीं में अंगमती अंग, अंग दृष्टि निक्षेप अंग दृष्टि की जाए यह पूर्व पक्षी ने कहा का अवतरण भाष्य है एवं प्राप्ते ब्रूम सिद्धांत सूत्र का अवतरण भाष्य है इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है इसे देखिए अनंग बुद्या अंगानी अनंग बुद्धिया यानी जो अंग नहीं है आदित्यादि उन्हीं की दृष्टि से बुद्धि शब्द दृष्टि का परामर्शक है तो अनंग बुद्धिया का अर्थ निकलेगा आदित्यादि की दृष्टि से अंगानी उपास्यानी अंगों की उपासना करें इति सिद्धांत यदि यह सिद्धांत बताया जा रहा है एवं प्राप्ते ब्रूम इत्यादि से सिद्धांत के बोधक सूत्र का अवतरण लिखते हुए तो एवं प्राप्त यानी ईश्वर का अनंग में अंग दृष्टि की प्राप्ति रूप पूर्व पक्ष के प्राप्त होने पर ब्रूम यानी विद्धांति न सिद्धांतम ब्रूम सिद्धांत पक्ष को बताते हैं तो सूत्र का उच्चारण कर लें आदित्यादिमतंग उपपत्ते आदित्यादिचांग उपपत्ते, उपपत्ते चार पद हैं इस सूत्र में मतयह च अंगे उपपत्ते ऐसे चार पद हैं तो अंगे यानी कर्मांग जो उदगी है सूत्रस्थ अंग शब्द से कर्मां उदगी को लेना उद्गीत साम आदि तो अंग में ही आदित्यादि यानी आदित्यादि दृष्टि मति शब्द दृष्टि का परामर्शक है ऊपर से अध्यय कर लो कर्तव्या तो अंगे आदित्यादि मतय कर्तव्या सर्व वाक्यम सावधारण बहुत न्याय से एव कार का भी प्रयोग किया जाएगा वो मतय के साथ तो अंगे आदित्यादि मतय कर्तव्या और एव कार का व्यावर्त्य होगा पूर्व पक्ष पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं अनंग आदित्यादि में अंग की दृष्टि उसका व्यावर्तन हो जाएगा और यह कहा जा रहा है सिद्धांत कि अनंग जो आदित्यादि हैं उन्हीं की अंग भूत उदगी में दृष्टि होगी अनंग आदित्यदि में अंग की दृष्टि नहीं यह सिद्धांति की प्रतिज्ञा हुई सिद्धांतिकी प्रतिज्ञा का साधक हेतु विषयक प्रश्न पूर्व पक्षी का हो, होगा कस्मात्तो इत्याकारक इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अंतिम पद है उपपत्ते की दृष्टि से यदि दृष्टि यदि कर्मांूत उदगिथ आदि में करते हैं तो कर्मांग का संस्कार होता है जैसे आज्यस्थ आज्य पर यजमान पत्नी केवल दृष्टि प्रक्षेप करती हैं, आवेक्षण करती हैं, देखती हैं आज्य पात्र को आज्य पात्रस्थ आज्य को तो उतने से उसका संस्कार हुआ माना जाता है और उससे फिर आहुतिया डालते हैं उसकी तो उसे अपूर्व बनता है और यजमान पत्नी के द्वारा आज्यावेक्षण नामक संस्कार यदि नहीं हो और सीधे ही हवन होता है तो वो अपूर्व नहीं बनता अदृष्ट नहीं बनता पुण्य विशेष जो होना है और कर्म तो स्वाहा सुहा स्वाह करके यहीं पर जो भी आहुतियां देते हैं वो द्रव्य अग्नि में प्रत्यक्ष शेष तो जलता हुआ दिखता है लेकिन वह कहीं समय बाद देता है अपना फल तो बीच में वो कर्म तो समाप्त तो हो गया बीच में उसका कुछ सूक्ष्म रूप माना जाएगा ना वो सूक्ष्म रूप है अपूर्व जिसको अदृष्ट कहा जाता है पुण्य विशेष कहा जाता है धर्म विशेष कहा जाता है वह धर्म विशेष बनेगा तब तो उसका फल मिलेगा धर्म विशेष नहीं बनेगा तो अपूर्व तो फिर अपूर्व तो बनेगा ही नहीं तो वो फल कैसे मिलेगा और अपूर्व बनता है जैसा जिसका संस्कार करने के लिए बताया है वैसा संस्कार करके यदि वो करते हैं कर्म तो संस्कृत आज से अपूर्व विशेष बनता है वह फल देने तक बना रहता है इसलिए शास्त्र कहता है कि ना भुगतम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतरअपी प्रत्यक्ष तो जैसी पूर्णा होती होती है यज्ञ का समापन होता हुआ स्थूल रूप से देखते हैं लेकिन कहते हैं कोई भी कर्म पुण्य या पाप होता है तो जब तक उसका फल नहीं भोक्ता जब तक भोक्ता है बुद्धि में और भोक्ता के द्वारा किया हुआ कर्म जब तक उसे अपना फल नहीं हुआ था तब तक सैकड़ों कल्प बीत जाए करोड़ों कल्प बीत जाए लेकिन बना रहता है का अर्थ है उसका कोई सूक्ष्म रूप बनता है वही अपूर्व है वो अपूर्व तभी समाप्त होता है जब वो फल देगा भोग कराएगा अपने फल का या तो ब्रह्म ज्ञान हो बीच में या तो निष्काम कर्म हो निष्काम कर्म से भी पुण्य पुण्यात्मक अपूर्व तो समाप्त नहीं होता तो बना ही रहता है पाप निवृत्त होता है तो इसके लिए भोग से ही ओक्षीण होता है ये जो कह रहे हैं वो अपूर्व बनता है किससे संस्कार से तो यदि उदगिथादि कर्मांग में आदित्यादि की दृष्टि शास्त्र ने करने के लिए बताई है तो दृष्टि करते हैं तो जैसे यजमान की पत्नी के द्वारा आज्य का आवेक्षण करने से संस्कार विशेष माना जाता है ऐसे आदि में आदित्यादि की दृष्टि उद्गाता आदि करते हैं तो उनके द्वारा अनुष्ठीयमान उद्गीत उद्गान रूप जो कर्म है और उसमें गाया जाने वाला जो उद्गीत है साम अंग वह संस्कृत होता है और उससे एक अपूर्व विशेष बनता है और वह अपूर्व विशेष व, आ, कर्म फल में विशेषता लाता है उसे कर्म फल सम, कर्म समृद्धि कहा जाता है कर्म की समृद्धि है केवल कर्म करते हैं अनुपासक भी तो उसका सामान्य फल तो होता है लेकिन यदि वह विद्या करोती श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीरवत्तरम भवती इस श्रुति वचन के अनुसार उपासना यानी वह विद्या है कर्मांग उपासना और उस उपासना के साथ जो कर्म होता है वह कर्म वीर्यवत्तर होता है वो जो कर्म में वीरवत्तरता ये कर्म समृद्धि है और ये कर्म समृद्धि होती है अनंग आदित्यादि की दृष्टि से संस्कृत उदगिथादि अंग होते हैं और अंगों से युक्त कर्म होता है तो कर्म समृद्धि की उपपत्ति होती है उपपत्ति का अर्थ है सिद्धि संपत्ति तो उपपत्तिपत् पंचमी है यानी कर्म समृद्धि उपपत्ते ऐसा लगाना कर्म समृद्धि उपपत्ते अंगभूत भूत उद्गीतादि में आदित्यादि की दृष्टि से कर्म अंग उदगी का संस्कार होने से कर्म समृद्धि की उपपत्ति हो जाने से अंगभूत भूत उदगीतादि में आदित्यादि की मति ही करना उचित है सिद्धांत इस सूत्र का अर्थ है इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं भाष्य को देखिए <coughs> तो प्राप्ते ब्रूम के बाद में है भाष्य में पहले सिद्धांत की प्रतिज्ञा बताते हैं आदित्यादि मत ये अंगेशु उदगीता क्षिपेरन कर्तव्या के जगह क्षिपेरन ये पद प्रयोग कर रहे हैं तो सर्व वाक्यम सावधारण भवती इसी न्याय से भाष्कर भगवान ने एवकार को लाया और मतय के साथ जोड़ दिया तो आदि इदि जो अनंग हैं उन्हीं की मती यानी दृष्टियां अंगेशु यानि उदगीतादिशु कर्तव्या अंगे एक वचन था यहां पर वो वचन कर दिया सूत्र में एक वचन है जाति अर्थ में एक वचन मान लो तो अनेक है न उदगिथ आदि तो उदी शू आदित्यादि मतय क्षिपेरन कर्तव्या जो हेतु बोधक पद है इसके अवतरण में एक प्रश्न लिखा कि कुतः कस्मत है तो क्यों आदित्यादि अनंग की ही मति अंगों में करनी है तो कहते उपपत्ते उपपत्ते इस सूत्रस्थ पद की व्याख्या भाष्कार भगवान करते हैं उपपद्यते ही एवं अपूर्वसिकात आदित्यादि संस्क्रीय मनु उगीतादिषु कर्म समृद्धि तो कहते हैं अपूर्व ये जो आदित्यादि की दृष्टि से उद्घात उदगीतादि अंगों का यदि संस्कार होता है ये संस्कृत मानेशु अर्थ है संस्कृत होते हैं यदि वे तो उनका संस्कार किया जाए तो वे क्या कर्म समृद्धि उपपद्यते उपपद्य उपपद्यते का कर्ता कर्म समृद्धि को बताना क्रियापद का पहले प्रयोग किया कर्ता का वाक्य के अंत में तो कर्म समृद्धि उपपद्य कप तो कहते एवं। तो एवं अर्थ ही स्पष्ट करते हुए कहते हैं ओ अपूर्व सन्निकर्षात अवसिकर्षात मति भी संस्क्रिय मनेशीथादिषु उदीथादि का यदि अंगों का आदित्यादि दृष्टि से संस्कार होता है तो अंग हैं अपूर्व के निकटवर्ती संस्कृत अंगों से युक्त कर्म से अपूर्व होता है इसलिए आदित्यादि और आपके ये उदगित आदि इनमें से निकट पड़ता है अपूर्व का हेतु बन जाता है संस्कृत अंग इसलिए कहा जा रहा है कि सन्निकर्षात सन्निकर्ष एक प्रमाण है छह प्रमाणों में स्थान नामक प्रमाण को सन्निधि कहा जाता है सन्निधि का ही दूसरा नाम है सन्निकर्ष स्थान रूपी प्रमाण के आधार पर आदि की दृष्टि से उद्घा उदगिथादि का संस्कार हो जाने पर कर्म समृद्धि उपन्न होती है कर्म समृद्धि उपास्न कर्मांग उपासना से कर्म समृद्धि होती है इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण बताया जा रहा है यदि विद्या करोति करोधया उपनिषदा तदेव वीरवत्तरम होती विद्या कर्म समृद्धि हेतुत्व दर्शयती तो कहते हैं ये देव विद्या करोति इत्यादि श्रुति ये बता रही है कि कर्म समृद्धि का कारण हेतु यानी कारण विद्या है विद्या ने उपासना कर्मांग उपा यहां विद्या शब्द से कर्मांग उपासना लेना तो कर्मांग उपासना रूप जो विद्या है उसमें कर्म समृद्धि हेतुत्व दर्शयती दर्शयती का कर्ता होगा यह श्रुति वाक्य यदे विद्या करोति तदेव वीरवत्तरम भवति ये जो वाक्य हैं यह वाक्य बता रहा है दर्शयती का अर्थ बता रहा है वाक्या वाक्या। क्या बता रहा है कि कर्मांग उपासना में कर्म समृद्धि हेतुत्व कर्म समृद्धि का स्वरूप है कर्म का वीरवत्तरत्व तो कर्म वीरवत्तर होता है उपासना से युक्त कर्मांग उपासना से युक्त कर्म वीरवत्तर होता है ऐसा वो वाक्य बता रहा है कर्म का वीरवत्तर होना ही कर्म समृद्धि है कर्म का समृद्ध होना है वो कर्म फल में विशेषता आ जाती है तो इस प्रकार ये उपपद्यते ये जो सूत्रस्थ अंतिम पद है उसकी व्याख्या हो गई अब और भी हेतु पहले तो एक शंका की जा रही है, भवतु है और उसका निराकरण सिद्धांति करेंगे इत्यादि से। पहले भवतु इत्यादि से एक शंका है तेशु अपि अधिकृत अधिकारात इत्यादि से समाधान आएगा तो इसका अवतरण लिखने से पहले टीकाकार भवतु इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले ये जो सिद्धांत सूत्र का व्याख्यान रूप भाष्य है उसका थोड़ा अर्थ बताते हैं उपास्ति नाम ही कर्म समृद्धि फलम श्रूते उपनिषदों में कर्मांग उपासनाओं के प्रकरण में कर्मांग उपासनाओं का फल कर्म समृद्धि श्रुति के द्वारा बताया जा रहा है नाम ही कर्म समृद्धि फलते सांग संस्क्रिय मन शु उप्य सायन कर्म समृद्धि जो अंगाओब्द उपासनाओं का फल है कर्म समृद्धि वह उपपद्यते। उपपद्यते का कर्ता उसी को बनाना कर्म सा पदार्थ को साह पदार्थ है कर्म समृद्धि वो कर्म समृद्धि कब उपपन्न होती है सिद्ध होती है तो कहते हैं ताभी अंगेशु संस्क्रिय मानेशु ता शब्द से लेना वो आदित्यादि दृष्टि को ताभी यानी आदित्यादि दृष्टि भी ये तत् सर्वनाम है आदित्यादि मति मूल में है न आदित्यादिमत ओ स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में तत्शब्द का तृतीय का बहुवचन बन जाता है ताभी इसलिए ताभी यानि आदित्यादि मति भी अंगेशु संस्क्रिय मानसु तो उदगिथादि अंग आदित्यादि दृष्टियों से संस्कृत होने पर सा उपपद्यते सा यानि कर्म समृद्धि उपपद्यते संस्क्रिय ये सती सप्तमी है सत्सु तो जब आदित्यादि दृष्टि से उद्गीदि का संस्कार होगा तो कर्म समृद्धि उपन्न होती है कर्म समृद्धि है वीर्यवत्तरता। कर्म में वीर्यवत्तरता आ जाती है अंगानाम समृद्धि अनुकूल प्रकृत कर्म अपूर्व अपूर्वजनकवात जो हो कर्मांग होते हैं वे जो कर्म समृद्धि है उसके अनुकूल प्रकृत कर्म के अपूर्व के जनक बन जाते हैं कौन कर्मांग कर्म समृद्धि अनुकूल प्रकृत कर्म का जो अपूर्व है कर्म से होने वाला अपूर्व उस अपूर्व में हेतु बन जाते हैं कर्मांग जनक बन जाते हैं उस अपूर्व के और संस्कृत अपूर्व से जैसे परिष्कृत बीज से अंकुर होते हैं अंकुर परिष्कृत बीज बोते हैं अच्छा बीज बोते हैं तो उसका अंकुर भी शुरू से अच्छा होता है ना ऐसे ही संस्कृत अंगों से युक्त जो कर्म होता है वह कर्म पर कर्म समृद्धि अनुकूल जो अपूर्व है उसके विशेष रूप से जनक बन जाते हैं इसलिए कर्म समृद्धि अनुकूल प्रकृत कर्म से अपूर्व उत्पन्न हो इसके लिए कर्मांग संस्कार अपेक्षित हैं और कर्मांग संस्कार बन जाता है आदित्यादि की दृष्टि से या आदित्यादि की दृष्टि करना ही कर्मांग संस्कार है ये तो इतना वो अर्थ हुआ सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का टीका के अनुसार अब ये जो भवतु इत्यादि भाष्य वाक्य आ रहा है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार ननु यत्र प्रकृत कर्म अपूर्व अपूर्वसिकृष्ट अंग द्वारा द्वारापेक्ष तत्र फलोपपत्तये भवतु तद अनपेक्ष लोकादि उपास्यमु तदनपेक्ष लोकादिफलेश कथम उपास्य विवेक इति भवतु इति अब कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं में भी दो प्रकार ये शंकाकार कर रहे हैं कहते हैं ऐसी कुछ कर्मांग उपासनाएँ हैं जिन कर्मांग उपासनाओं का फल आ, अंग को माध्यम बनाकर के मिलता है अंग रूप द्वार की अपेक्षा से फल होता है जिन कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं का उन कर्मांग उपासनाओं में तो माना जाए कि अंग में ही उनका संस्कार करने के लिए अनंग आदित्यादि की दृष्टि की जाए तो अंग द्वार अपेक्षा फल जिन कर्मांग उपासनाओं का सुना जा रहा है का मतलब कर्म समृद्धि रूप जो फल है वह अंग रूप द्वार की अपेक्षा से होने वाला फल है कर्म समृद्धि फलक जो कर्मांग उपासनाएं हैं ऐसी उपासनाओं में तो कर्मांग में अनंग आदित्यादि की दृष्टि ये मान लिया जाए लेकिन दूसरी जो कुछ कर्मावबद्ध उपासनाएं हैं कर्मांबद्ध उपासना जिनका स्वतंत्र फल है कर्मांग रूप द्वार की अपेक्षा नहीं यानी कर्म समृद्धि रूप फल बता करके कुछ अलग स्वतंत्र फल बताया जाता है कर्म में ही वीरवत्तरता नहीं अपितु तो अलग फल जिनका है ऐसी कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं में तो माना जाए अंग की दृष्टि अनंग में ये शंका भवतु इत्यादि से की जा रही है पूर्व पक्ष के द्वारा उसका समाधान तेसुअपी इत्यादि से भाष्कार भगवान करेंगे इसलिए पहले पूर्व पक्ष का अभिप्राय बताते हुए टीकाकार कह रहे हैं कि ननु यत्र उपास्ति प्रकृत कर्म अपूर्व सन्निकृष्ट अंग द्वार अपेक्षम फलम श्रुतम जिस प्रकरण में उपासना कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं का प्रकृत कर्म अपूर्व संकृष्ट अंग को माध्यम बना करके फल सुना जा रहा है यानी वो कर्म समृद्धि रूप फल सुना जा रहा है तत्र ते उस प्रकरण में तो उस उपासना में तो फलोपत्त्यय कर्म समृद्धि रूप फल की सिद्धि के लिए अंगानाम उपास्यम भवतु तो आदित्यादि की दृष्टि से उद्गीदि अंगों की उपासना मान ली जा वहाँ उपास्य अंग ही होंगे भवतु अंग अंगानाम उपास्यम किंतु कहते तद अनपेक्ष लोकादि फलेशु तु उपासनु तो तद अनपेक्ष इसमें तत्शब्द का अर्थ है वही कर्मांग रूप द्वार जिन कर्मांवध उपासनाओं की फल उपासनाओं के फल में अंग रूप द्वार संस्कृत अंग रूप द्वार की अपेक्षा नहीं है किंतु स्वतंत्र फल है अंग की अपेक्षा के बिना लोकादि रूप फल बताया जा रहा है तो तद अनपेक्ष लोकादि फलेशु उपासनेशु ऐसा फल स्वतंत्र फल है जिन कर्मांग औबद्ध उपासनाओं का उन उपासनाओं में उपास्य विवेक कथम तो कौन उपास्य होगा कर्मांग उपास्य होगा या अनंग आदित्यादि उपास्य होंगे इसका निर्धारण कैसे होगा अनंग जो लोकादि हैं उनको उपास्य माना जाए या अंगों को उपास्य माना जाए इसका विवेक यानी निर्धारण कैसे होगा कथम उपास्य विवेक इति इतिशंक इस प्रकार की आशंका की जा रही है वाक्य से कि भवतु कर्म समृद्धि फलेशु एवं स्वतंत्र फलेशु तु कथम एक विद्वा पंचविधम साम उपास्ते इदीसु तो कर्म समृद्धि भवतु ऐसा लगाना कर्म समृद्धि रूप फल हैं जिन अंगावबद्ध उपासनाओं का ऐसी उपासनाओं में तो भले ही कर्मांगों का संस्कार उपपन्न करने के लिए आदित्यादि की दृष्टि उदगीतादि में की जाए इन्हें कर्मांग को उपास्य माना जाए किंतु कहते हैं स्वत: एवं ये, भवतु स्वतंत्र फलेश् तो स्वतंत्र फल वाली जो उपासनाएँ हैं स्वतंत्र फलेशु उपाससनेसु ऐसे लगाना उपासनु का विशेषण है स्वतंत्र फलेशु ये बहुरी समास है ना न स्वतंत्र फल ये उपासना का स्वतंत्र फला उपासना स्वतंत्र फलेशसूस अन्य पदार्थ हो जाएगा उपासना तो स्वतंत्र फलक जो उपासनाएं हैं उनमें तो तू शब्द पूर्व जो उपासनाएं हैं कर्म समृद्धि फलक उनकी अपेक्षा लक्षण्य बताने वाला तू शब्द है वहां तो कर्म समृद्धि फल फल है और यहां स्वतंत्र लोकादि रूप फल है ऐसी उपासनाओं में कथम यानी कथम उपास्य विवेक उपास्य विवेक पद का अध्यार कर लेना जो टीका में कहा था वहा कौन उपास्य होगा इसका निर्धारण कैसे हो ये पूछा जा रहा है कि कथम उपास्य विवेक उपासनाएं हैं स्वतंत्र फलक तो कहते ये एक तव विद्वान लोकेशु पंचविधम साम उपासु यानी इत्यादि वाक्य के द्वारा विहित जो स्वतंत्र फलक उपासनाए है जहां ये कर्मां द्वार अपेक्षित नहीं है ऐसी उपासनाओं में उपास्य कौन होगा इसका निर्धारण कैसे होगा ये एक प्रश्न हुआ अपि इत्यादि से इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है सिद्धांति के द्वारा तो टीकाकार तेसुअ अपी इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीका में तो अवतर देखिए यथा यहांत्र पशु अंगद्वार फलम इष्टम फल्स गोदोहन सेंगद्वारापेक्षाया फलिष्ट तवत लोकादीफलेश कर्मूर्वा अंग द्वारेव। फल कल्पना युक्ता कर्माधिकृत अंगाश्रित अधिकारात अतो इति उपासन अधिकारा अपीति ये मीमांसा का विषय है इसके लिए उदाहरण पहले मीमांस जिसे मानते हैं वह उदाहरण दे करके सिद्ध किया जा रहा है कि ऐसे स्थानों में भी कर्म कर्मांग ही उपास्य होगा वो भी कर्मांग की अपेक्षा से ही फल देता है इसे समझाने के लिए गोदोहन का उदाहरण बताकर के सिद्धांत बताया जा रहा है कि उन स्थलों में भी लोकादि फलक उपासनाओं में भी उपास्य लोकादि न होकर के हो जाएंगे कर्मांग ही कर्मांग साम ही उपास्य होगा सिद्धांति बताएंगे वहां भी कर्मांग ही उपास्य है स्वतंत्र फल का मतलब वो वाला फल नहीं समझना जो आदि उपासनाएं हैं मधु, मधु विद्या सांडली विद्या वो विद्याएं नहीं वहीं कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं में ही जिनका लोकादि फल बताया गया है वे उपासनाए भी उपास्य के रूप में कर्मांग ही वहां पर होगा उन उपासनाओं में भी इसे यहाँ पर आगे बताया जा रहा है और ये तीन चार पंक्ति हैं, अवतरण में भी तीन पंक्तियां है ना लेकिन अर्थ के लिए पंद्रह मिनट लगेंगे इसके दो पंक्ति के अर्थ के लिए अभी कल करेंगे इसका अर्थ